जेन गुडोल छिंपाजी विशेषज्ञ कैथरिन क्रोहन चित्र सिंथिया मार्टिन विषय सोची अध्याय एक एक जिज्ञासु बच्ची अध्याय दो लिखी के साथ काम करना अध्याय तीन अद्भुत खोजें अध्याय चार अपना काम साझा करना जेन गुडाल के बारे में अधिक जानकारी अध्याय एक, एक जिज्ञासु बच्ची उन्नीस में जैन गुडाल के पिता ने उन्हें खिलौनाजी चिम, दिया जानवर बिल्कुल जुबली छिंपांजी जैसा ही दिखता था जो पास के लंदन चिड़ियाघर में पैदा हुआ पहला चिंपान था मुझे खुशी है कि तुम्हें वो पसंद आया जैन तुम मुझे जुबली बुला सकती हो बिल्कुल चिड़ियाघर के चिंपाजी की तरह बचपन से ही गुड़ौल को जानवरों में दिलचस्पी थी जब वो चार साल की थी तो वो जानना चाहती थी कि अंडे कहाँ से आते हैं घंटों के इंतजार के बाद गुड़ौल का धैर्य रंग लाया अंत में रहस्य का खुलासा हुआ मुर्गी में इतना बड़ा छेद कहाँ होता है कि उसमें से एक अंडा निकल सके अच्छा अब मुझे समझ में आया मैं हिल नहीं सकती नहीं तो मुर्गी डर जाएगी गुड़ाल ने अपने माता पिता को यह बताने के लिए दौड़ी कि उसने मुर्गी घर में क्या देखा था जैन तुमने हमें बहुत परेशान किया तुम कहाँ थी मैं देख रही थी कि अंडे कहाँ से आते हैं और अब मुझे पता है बड़ी रोमांचक खबर है लेकिन अगली बार कृपया हमें बताकर अपना पशु अनुसंधान करना गुड़ाल की अफ्रीकी जानवरों में बहुत रुचि थी उसे विशेष रूप से डॉक्टर डुलटिल और टार्जन की किताबें पढ़ना पसंद थी पक्षियों और जानवरों के बारे में छोटी छोटी बातों पर ध्यान दें किस तरह वे चलते हैं और अपना सिर घुमाते हैं पंख फड़फड़ाते हैं और अपनी पूँछ हिलाते हैं मैं डॉक्टर डूलिटिल जैसे ही जानवरों के साथ काम करना चाहती हूँ उन्होंने अपने अध्ययन से जानवरों के बारे में और जानकारी हासिल की जब वो दस साल की थी तब गुडाल ने खुद से वादा किया कि वो एक दिन अफ्रीका की यात्रा जरूर करेगी उन्नीस में गुडाल अठारह साल की हुई और उसने हाई स्कूल पास किया जैन में तुम्हें ऑफिस सेक्रेटरी वाले स्कूल में भेजने का खर्च ही उठा सकती हूँ लेकिन फिर अफ्रीका जाने के मेरे सपने का क्या होगा उन्नीस एक अच्छी सेक्रेटरी को दुनिया में कहीं भी नौकरी मिल सकती है उन्नीस में गुडाल ने इंग्लैंड के साउथ कैंसिंगटन में क्विंस सेक्रेटरियल स्कूल में पढ़ाई की स्नातक की डिग्री के बाद गुडाल ने लंदन में एक टाइपिस्ट की नौकरी गुड़ाल को लंदन में एक टाइपिस्ट की नौकरी मिल गई एक दिन गुड़ौल को अपनी मित्र क्लो मांगे का एक पत्र मिला मांगे का परिवार अफ्रीका के केना में बस गया था मेरे दोस्त कहते हैं कि अफ्रीका बहुत डरावनी जगह है वे कहते हैं कि मैं वहाँ कभी अकेले नहीं जा सकती हूँ उनकी बात मत सुनोजैन जब तुम बड़ी होगी फिर तुम जो भी करना चाहोगी तुम जरूर कर पाओगी। मैंने वर्षों से अफ्रीका जाने का और अफ्रीकी जानवरों को देखने का सपना देखा था लेकिन मैं अफ्रीका की यात्रा का खर्च कैसे उठा सकती हूँ गुड़ाल पैसे बचाने के लिए घर चली गई अफ्रीका की अपनी यात्रा के लिए पैसे कमाने के लिए उसने एक वेटरस की नौकरी की उन्नीस में कन्या कैशल जहाज पर इक्कीस दिनों की यात्रा के बाद गुड़ाल केन्या के बंदर का पहुंची आखिरकार मैं अफ्रीका पहुँच गई हूँ मुझे विश्वास नहीं हो रहा है इसके बाद गुड़ाल ने केने के की राजधानी नैरोबी के लिए दो दिवसीय ट्रेन की सवारी की उसने यात्रा में कई अफ्रीकी गांव और कई जंगली जानवरों को भी देखा यात्री करीब से कितने बड़े दिखते हैं क्लो मांगे नैरोबी के रेलवे स्टेशन पर गुड़ाल को लेने आई वे गाड़ी से मांगे के घर गए देखो जिराव हमसे कितना अधिक पूछा है मुझे जंगली जानवरों के साथ काम करना अच्छा लगेगा अध्याय दो लिकी के साथ काम करना के तुरंत बाद एक मित्र ने गुडाल को डॉक्टर लुई लिकी के बारे में बताया लिकी एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे जो अफ्रीका में रहते थे और काम करते थे उन्नीस सौ सत्तावन में गुड़ौल लिकी से मिली गुड़ौल ने लिखी अफ्रीकी जानवरों के बारे गुड़ौल ने लिखी को अफ्रीकी जानवरों के बारे में अपनी रुचि और ज्ञान के बारे में बताया आपने कहा कि आप कॉल आपके पास कॉलेज की डिग्री नहीं है लेकिन आप जानवरों के बारे में बहुत कुछ जानती हैं मैंने बचपन से ही अफ्रीकी जानवरों के बारे में पढ़ा है मैं हमेशा से अफ्रीका आना चाहती थी मेरी सेक्रेटरी ने अभी अभी नौकरी छोड़ी है क्या आप मेरे लिए काम करना चाहेंगी मेरे लिए अब सम्मान की बात होगी अगले कुछ महीनों में लकी ने के काम को देखा वो मेहनती थी और वह जानवरों की बहुत परवाह करती थी लेकिन महसूस किया कि गुड़ौल एक उत्कृष्ट शोधकर्ता बन सकती थी जैन हम जंगली चिपांजी के बारे में चिंपांजी के बारे में बहुत कम जानते हैं उनके पास पहुंचने से हमें उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा मैं अफ्रीका में चिंपांजी का अध्ययन शुरू करना चाहता हूं। क्या आप आपको शोध करना चाहेंगी वास्तव में हम जंगली चिंपांजी का अध्ययन करके प्रारंभिक मनुष्यों के बारे में बहुत कुछ सीख सकते हैं क्या मैं इस शोध को करने के योग्य हूं? मैं ऐसा व्यक्ति को चाहता हूँ जो धैर्यवान हो और चिम्पाजियों के बीच रहना चाहता हो और जिसकी सिर्फ डिग्री में दिलचस्पी न हो उसके लिए आप बिल्कुल फिट होंगी जेल यह एक सपना सच होने जैसा है याद रखें यह एक लंबा और कठिन काम होगा जून 1960 में 26 वर्षीय गुड़ौल ने पूर्वी अफ्रीका के गोम्बे में चिंपांजियों का अध्ययन शुरू किया गुड़ौल की मां पहले कुछ हफ्ते उसके साथ रही एक अफ्रीकी गाइड के साथ जैन ने कासा केला की यात्रा की जो तांगनी का झील के बगल में एक घना पहाड़ी जंगल था अंत में मैं यहाँ आकर बहुत खुश हूँ मैं यहाँ चारों ओर घूमूंगी उस दिन गुड़ौल और उसका गाइड चिंपांजियों की तलाश करने जंगल में गए देखिए यहाँ हाल में ही चिंपाजियों ने खाना खाया है यह पेड़ पक्के फलों से लदा है इसका मतलब है कि वे लौट कर आएंगे चलो पास में छिपते हैं और प्रतीक्षा करते हैं एक घंटे बाद गुड़ाल और उसके गाइड ने चिंपांजी की पैंट हुट कॉल सुनी वे आ रहे हैं वे चिंपांजी अधिक फलों की तलाश में हैं। दो घंटे बाद संतुष्ट चिंपांजी पेड़ पर से उतरे और फिर भाग गए दस दिनों तक चिंपाजी पेड़ों पर वापिस लौटते रहे गुड़ाल उन्हें हर दिन फल खाते हुए देखती थी अध्ययन के पहले कुछ महीने बहुत कठिन थे भागो मत, मैं तुम्हें कोई चोट नहीं पहुंचाऊंगी। गुडौल ने चिम्पाजी को एक पहाड़ी पर खड़ी चट्टान से देखा जिसे उसने पीक कहा उसने ध्यान से उनके कार्य और व्यवहारों को रिकॉर्ड किया गुडौल ने प्रत्येक चिंपांजी को एक अलग नाम दिया महीनों तक उन्हें देखने के बाद भी फ्लो और उसका परिवार मुझे अपनी करीब नहीं आने देता है क्या वो हमेशा मुझसे डरते रहेंगे रात में गुड़ौल ने अपने नोट्स एक जर्नल में... रात में गुड़ाल अपने नोट्स एक जर्नल में कॉपी करती थी उसने जंगल में जो कुछ भी देखा उसका विस्तृत रिकॉर्ड रखा गुडाल ने लिकी के साथ अपने रिकॉर्ड साझा किए वे चाहते थे कि गुडाल का अध्ययन चिंपांजी की बुद्धिमत्ता को साबित करने वाला दुनिया का पहला अध्ययन हो मैंने देखा है कि चिंपांजी परिवार समूहों में एक साथ यात्रा करते हैं शिशु चिंपांजी अपनी मां को कभी नहीं छोड़ते एक साल के अध्ययन के बाद गुड़ौल इंग्लैंड लौटी लिकी ने गुड़ाल के लिए इंग्लैंड के गुड़ौल के लिए इंग्लैंड के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में पढ़ने की व्यवस्था की जैन अन्य वैज्ञानिक आपके जैन अन्य वैज्ञानिक आपके शोध पर इसलिए संदेह करेंगे क्योंकि आपके पास डिग्री नहीं है मैं चाहती हूं कि मैं वैज्ञानिक में मैं चाहती हूं कि वैज्ञानिक मेरे काम को महत्व दें मेरा सोच जानवरों के बारे में लोगों के सोच को बदल सकता है कैम्ब्रिज में आप विज्ञान के बारे में और अधिक सीखेंगे और फिर बेहतर शोधकर्ता बनेंगे अध्याय तीन अद्भुत खोजें कैम्ब्रिज में एक साल बिताने के बाद गुड़ाल वापस घूम्बे एक शाम जब वो शिविर में लौटी तो रसोईया ने उन्हें रोमांचक समाचार दिया जैन एक चिंपाजी आज हमारे शिविर में आए वो उस पेड़ पर चढ़ गए और अपने खूब और अपने खूब मेवे खाए हाँ एक और बात चिंपाजी ने आपके खाने के लिए रखे केले भी चुरा लिए अगली दोपहर चिंपांजी वापस आया आयाचान तो गई है, तो है एक बार आने की तो और वो खजूर खाने के लिए वापस आया है अगले कुछ हफ्तों में डेविड ग्रे बियर्ड गुडौल पर भरोसा करने लगा अंत में इन अद्भुत जानवरों को अंत में इन जानवरों जा चोट नहीं पहुंचाऊंगी जल्द ही गुड़ाल अन्य चिंपाजीओ करीब पहुंच सकती थी रोमांचित हो गए जब एक चिंपाजी मां ने अपने शिशु को उनके पास आने दिया बहुत शानदार मैं इस पल को कभी नहीं भूल पाऊंगी वो एक शाखा से पत्ते छील रहा था चिंपांजी औजार बना सकते हैं क्योंकि गुड़ाल चिपाजियों को करीबी से करीब से देख पाई इसलिए वो उनके दैनिक जीवन के बारे में कई नई खोज कर पाई गुड़ाल ने देखा कि डेविड ग्रेबियर दीमकों के नाश्ते को पकड़ने के लिए दीमक के टीले में एक डंडी को घुमाता था अविश्वसनीय अव चिंपाजी औजारों का उपयोग करते हैं किसी भी शोधकर्ता ने इसे पहले नहीं देखा था प्रत्येक चिंपांजी का अपना व्यक्तित्व होता है और इंसानों की तरह वे भी खुशी ईर्ष्या और उदासी और प्यार महसूस करते हैं चिंपांजी नाराज हो सकते हैं और एक दूसरे के प्रति हिंसक भी हो सकते हैं लिकी और गुडाल ने गुम्बे में अध्ययन के बारे में लेख लिखे और भाषण दिए। नेशनल जोग्राफिक सोसाइटी ने गुडाल के शोध का समर्थन किया सोसाइटी ने फोटोग्राफर यूगो वैन लॉविक को अपनी पत्रिका के लिए गुड़ाल गुडाल और चिंपांजियों के फोटोग्राफ लेने के लिए भेजा सोसाइटी ने मदद न की होती तो मैं अपना शोध जारी न रख पाती ये फोटोग्राफ दुनिया को वो काम दिखाएंगे जो आप यहां कर रही हैं। गुड़ाल और फोटोग्राफर ने चिंपांजियों का निरीक्षण करने और उनके फोटो खींचने में घंटों बिताए गुड़ाल और वैन लोविक को एक दूसरे से प्रेम हो गया और उन्नीस में उन्होंने शादी कर ली यहाँ आपके साथ रहना अद्भुत है मुझे यह जगह बेहद पसंद है उन्नीस में गुडाल ने पशु व्यवहार के अध्ययन में अपनी पढ़ाई पूरी की लेकिन कुछ वैज्ञानिकों ने अभी भी उनके निष्कर्षों पर संदेह किया गोम्बे चिंपांजियों का अध्ययन कर रही इस महिला के अनुसार वे गुस्सा दुख या यहां तक प्यार भी दिखाते हैं मुझे उस पर विश्वास नहीं होता केवल मनुष्यों में ही वैसी भावनाएं होती हैं मैंने पढ़ा है कि उसने हरेक चिंपांजी को नाम भी दिए एक वास्तविक वैज्ञानिक ऐसा कभी नहीं करता स्नातक स्तर की पढ़ाई के तुरंत बाद गुडौल अफ्रीका लौटी और उन्होंने गोम्बे रिसर्च सेंटर की स्थापना की दुनिया भर से कॉलेज के छात्रों के समूह केंद्र में चिंपाजीओ के जीवन का अध्ययन करने में मदद के लिए वहाँ आए कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि चिंपाजी उतने स्मार्ट नहीं होते जितना आप कहती हैं मैंने पाया है कि चिंपाजी कई मायनों में इंसानों से मिलते जुलते होते हैं मुझे उम्मीद है कि हाँ हमारे सोच से उन वैज्ञानिक को का दिमाग बदलेगा उन्नीस में गुड़ाल और वैन लॉविक का एक बेटा हुआ अगले कुछ वर्षों के दौरान गुडाल एक व्यस्त मास शिक्षक और वैज्ञानिक थी उन्होंने बॉम्बे केंद्र में 12 छात्रों के शोध को सुपरवाइज किया लेकिन दुख की बात थी कि उनके पति पूरी दुनिया में काम करते थे और वे बहुत कम ही घर आते थे मुझे यहाँ अपना काम पसंद है लेकिन मुझे और मेरे बेटे को भी युगों की बहुत याद आती है गुड़ौल और वैन लॉविक का एक दूसरे से दूर रहना उनकी में में चार अपना काम साझा करना अफ्रीका में कई वर्षों के शोध के बाद गुडाल चाहती थी कि अन्य वैज्ञानिक भी गुम्बे के चिंपांजियों का अध्ययन करें उन्नीस सौ सतर में उन्होंने जैन गुडाल संस्थान की स्थापना की आज संस्थान उन वैज्ञानिकों को पैसा देती है जो जंगल में चिंपाजियों का अध्ययन करते हैं वे निश्चित रूप से किशोर चिंपांजी हैं। युवा चिंपाजी वैश्कों की तुलना में अधिक झूलते और शाखाओं पर खेलते हैं देखो कैसे युवा मादा अपने छोटे भाई को संभालती है उसने अपनी मां को देखकर वो सीखा होगा गुड़ौल ने लगभग 45 साल चिंपाजियों के अध्ययन में बिताए वो अक्सर भविष्य में आने वाली अपनी चिंताओं के बारे में बोलती है वो उन शिकारियों के बारे में भी बताती है जो चिंपांजी शिशुओं को चुराने के लिए माँ चिंपाजी को गोली मार देते हैं चिंपांजी के बच्चे अक्सर चिड़ियाघरों और सर्कस को बेचे जाते हैं और यहाँ तक कि उन्हें पालतू जानवर के रूप में भी रखा जाता है अधिकांश चिंपांजी बड़े होकर बहुत मजबूत और जंगली जानवर बनते हैं फिर उन्हें चिकित्सा अनुसंधान प्रयोगशालाओं को बेच दिया जाता है हमें कानूनी तौर पर चिंपाजियों को इन दुर्व्यवहारों से बचाना चाहिए अब गुड़ाल लोगों को सिखाती है कि वे चिंपाजियों और अन्य जंगली जानवरों की कैसे मदद कर सकते हैं हर व्यक्ति मायने रखता है प्रत्येक व्यक्ति की एक भूमिका होती है प्रत्येक व्यक्ति कुछ बदलाव ला सकता है हमारे पास एक विकल्प है हम किस तरह का बदलाव लाना चाहते हैं मेरा मिशन एक ऐसी दुनिया बनाना है जहां हम प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठा सकें क्या मैं इसे अकेले कर सकती हूं लेकिन युवाओं की एक पूरी फौज यह जरूर कर सकती है गुडाल की अभूतपूर्व टिप्पणियों ने पशु वैज्ञानिकों की पीढ़ियों के लिए मार्ग प्रशस्त किया है उनकी खोजों ने दुनिया को चिंपांजियों के बारे में एक नई समझ दी लोगों ने गोम्बे के चिम्पांजियों का अध्ययन जारी रखा है गुड़ौल अक्सर स्कूलों में जाकर बच्चों को चिंपांजियों के साथ अपने जीवन भर के काम के बारे में बताती है मेरे प्यारे पुराने दोस्त जुबली से मिलो मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी वही किया जो मैंने अपने दिल से जो मैं अपने दिल से करना चाहती थी मैंने अपनी जिंदगी मैंने अपनी ज़िंदगी जंगल में जंगली मुक्त चिम्पांजियों के साथ बिताई अब वक्त है कि मैं जंगल और चिंपांजियों के प्रति अपना ऋण चुकाऊं मुझे लगता है कि मैं अपनी खोजों को अधिक से अधिक लोगों के साथ साझा करके यह काम सबसे अच्छी तरह कर सकती हूँ जैन गुड़ौल के बारे में जैन गुड़ौल का पूरा नाम वैलरी जैन मॉरिस गुडौल है उनका जन्म तीन अप्रैल उन्नीस को मोटीमर और मार्गरेट मॉरिस गुडौल के घर हुआ था उनकी बहन जूड़ी का जन्म उन्नीस में हुआ था मगरमच्छ सांप और तेंदुए जैसे खतरनाक जानवर अफ्रीका में गुडाल के आसपास रहते थे गुडाल ने देखा कि चिंपांजी को परिवारों के समूह चिंपांजी परिवारों के समूहों में रहते थे जहां अन्य वैज्ञानिक को कोई को नंबर देते थे वहां गुडाल ने प्रत्येक चिंपाजी को एक नाम दिया उन्होंने अलग अलग परिवारों को वर्णमाला के एक अच्छा द्वारा समूहीकृत किया उदाहरण के लिए फ्लोअ एक ही परिवार में थे गुड़ाल ने देखा कि कैसे चिंपांजी हिंसक और आक्रामक हो सकते थे कुछ वैज्ञानिक चाहते थे कि गुड़ाल अपने निष्कर्षों को छिपाएं वे चिंतित थे कि चिंपांजियों की नई जानकारी कहीं मनुष्यों में अनुवाशिक अनुवांशिक कारणों से हिंसक व्यवहार न दिखाए लेकिन गुड़ाल ने अपने निष्कर्षों को प्रकाशित करने का फैसला किया जैन गुड़ाल संस्थान का मुख्यालय सिल्वर स्विंग्स मैरीलैंड में है आज संस्थान के इंग्लैंड चीन और जापान सहित दुनिया भर में कार्यालय है गुड़ाल को कई पुरस्कार मिले हैं जिनमें टो पुरस्कार इन्साइक्लोपीडिया ब्रिटानिका अवार्ड और एनिमल वेलफेयर इंस्टीट्यूट अल्बर्ट स्विट्जर अवार्ड शामिल है वो तंजानिया का सर्वोच्च पदक प्राप्त करने वाली एकमात्र गैर तंजानिया ये हैं गोडाल ने, ने नेशनल जोग्राफिक सहित अन्य अन्य पत्रिकाओं के लिए लेख लिखे हैं उन्होंने कई किताबें भी लिखी हैं जिनमें रीजन फॉर होप अस्पिरिचुअल जर्नी और द चिम्पनजी ऑफ गॉम्बे पैटर्न ऑफ बिहेवियर शामिल है उन्होंने युवाओं के लिए चिम्पेनजी फैमिली बुक और माई लाइफ विद द चिम्पेनजी जैसी किताबें भी लिखी हैं जैन गुड़ाल संस्थान बच्चों के लिए रूट्स एंड शूट्स कार्यक्रम शुरू किया है जैन गुड़ाल संस्थान ने बच्चों के लिए रूट्स एंड शूट्स कार्यक्रम शुरू किया है गतिविधियों में बच्चों को सभी जीवित चीजों को देखभाल चीजों की देखभाल सिखाने के लिए व्यावहारिक परियोजनाएं शामिल है बच्चे समूह में पेड़ लगाते हैं कचरा उठाते हैं और पशु आश्रयों का समर्थन करते हैं